के से ये का तो है का क्या है, का क्या है? आ, सभी प्राणियों में अभिनिवेश नामक प्लेस होता है अभिनिवेश नामक प्लेस होता है मतलब मृत्यु भय होता है मृत्यु भय होता है क्योंकि सभी ने मृत्यु मृत्युजन दुख का अनुभव किया है सबसे ज्यादा दुख होता है मृत्यु से तो मृत्यु से होने वाले दुख का सभी सभी ने है इसलिए इसलिए लोग मृत्यु से डरते हैं तो जन्म की प्राप्ति के पश्चात किसी ने मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है तो का है ये मृत्यु जन दुख का है तो सभी चाहे वो जो है ये मृत्यु है इसलिए ने विद्यमान है कि मृत्युजन दुष्टता में है अब ये लगाएंगे क्या यथा क्ले और जैसे और जिस प्रकार यह क्लेश कौन अवनिवेश जिस प्रकार या अवनिवेश नामक क्लेष अत्यंत मूल एक से अत्यंत मूल प्राणियों में दिखाई देता है अत्यंत मूढ़ प्राणियों में दिखाई देता है तथा विज्ञात पूर्वापरा तथा विज्ञात पर ध्यान देंगे पूर्वांतरा तो जिसको ज्ञात है, है पर पूर्वांत और अपरांत है ना पूर्वांत अपरा अपरा उत्तर कोटि तो पूर्वांत पूर्व कोटि क्या है संसार और अपरांत उत्तर कोटि उत्तर कोटि क्या है मोक्ष तो इसका होगा संसार और मोक्ष को जानने वाले संसार और मोक्ष को हाँ पूर्व कोटि संसार उत्तर कोटि क्या है बनने आपका मोक्ष संसार और मोक्ष को जाने वाले ज्ञानी में भी ही है ना ज्ञानी में भी रूढ़ा का अर्थ है कि वर्तमान दिखाई देता है रूढ़ा दृष्टि के दृष्टि पे जोड़ लेना कि की विद्यमान दिखाई देता है जैसे या अग्निवेश नामक क्लेश अत्यंत मूड प्राणियों में दिखाई देता है वैसे ही संसार और मोक्ष को जाने वाले ज्ञानी में भी विद्यमान दिखाई देता है यानी में रूडा कर से वर्तमान के विद्यमान दिखाई देता है मृत्यु से तो सभी डरते हैं चाहे ज्ञानी हो चाहे हो है किस कारण से मृत्यु नामक क्लेश दोनों में क्यों है अकस्मात किस कारण से प्रश्न उठाया तो उसका उत्तर देते है ही कर क्योंकि तयोह कु मरण दुखान भगात वासना समाना ही कर क्यों की अकस्मात कारण कुला कुशलो कुशल का अर्थ है यहाँ पर विद्वान अकुशल का अर्थ अत्यंत मूठ है, है ना क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी प्राणियों में मृत्यु मृत्युजन दुख के अनुभव की वासना यहाँ समान है यम समान वासना लगेगा क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों में मृत्यु जन्म दुख के अनुभव की वासना मृत्युजन दुख लृत्यु से होने वाला दुख और उस दुख के अनुभव की वासना समान दुख के है दुख के अनुभव से होने वाली वासना वासना करते संस्कार तो दुःख के अनुभव से जो संस्कार पड़ गए हैं मृत्यु जन दुख के अनुभव से संस्कार पड़ गए हैं इसलिए क्या है कि वो अभी मृत्यु से डरता है तो अग्निवेश कार से मृत्यु है या ये क्लेश है ये भी निश्रित होना चाहिए बहुत लोग जो है एकांश में साधना नहीं करते है एकांश में साधना करने से बहुत लाभ होता है एकांत तो में जाएंगे उठा जाएगा तो क्या होगा या वहां नहीं है अकेले रहेंगे तो ऐसा तो लोग कल्पना करते रहते हैं और वो सब करते रहते, रहते तो नहीं कर पाते हैं तब तो भंडारा खूब खाते रहेंगे सबके बीच में रह करके ऐसे ही तो मन में बैठा रहता है एकांत में क्यों तो नहीं क्या तो मर देगा सबसे ये बहुत बड़ी बात है कभी मुश्किल तो नहीं होना चाहिए साधक को तो बिल्कुल भाई नहीं, नहीं तो तो है। जो चाहता वो होगा ही अब परीक्षित में कितनी व्यवस्था थी थी लेकिन बचता या अब परीक्षित जैसी व्यवस्था तो कोई नहीं कर सकता है तो समय आएगा तो कहीं भी मर जाएगा और समय नहीं आया है आप वन वे बने रहिए हिंसक या आकर भी आपसे कुछ नहीं करेंगे आप मित्र बन जायेंगे ऐसा रहना चाहिए सिकंदर का नाम सुना होगा ना बहुत बड़ा आक्रमणकारी था और भारत पर विजय प्राप्त थी और विजय प्राप्त करके जब वो जा रहा था अपने सेना के साथ में वो तो कहते हैं वो भी एक मार्ग में बैठा हुआ था बीज मार्ग में बैठा हुआ था उसको सिकंदर के सैनिक कहते हैं हट जा हट जा वो नहीं आता खूब लोग चिल्ला रहे नहीं हटा फिर उसके उसके, उसके, उसके रक्त उतर कर करके सैनिक आए हट जा वो हटेंगे सिकंदर दूर से देख रहा है बड़ा बड़ा विषिक आदमी है पूरी दुनिया मैंने गिर ली है और सब हम पे और ये हमारे सैनिक हमारा नाम इसको सुना रहे हैं सिकंदर आ रहा है तो फिर कर रहा है और ये और हमारे नाम से सब राजा महाराजा भाग जाते हैं नाम से भी भागा नहीं सिकंदर सोचा बात किया तो खुद रस्ते उतर करके आया और बोला तुझे को नहीं लगता वह डर से जाकर तो बोलता है बोला मैं सिकंदर हूँ मैं तो सब पूरी दुनिया को जीत चुका हूँ तो क्या समझता है फिर तो मार दूंगा सबसे बोले हमको तो, तो, तो मारी नहीं सकते हो गए मार देंगे तो बोला हमको तुम नहीं मार सकते हम कैसे मरेंगे क्यों नहीं मार सकते हो नहीं मारना है दे दो तो मार दो दे हम है नहीं हमको तुम जो हम है वो हम क्यों नहीं मार सकते हो जो तुम देख रहे वो में नहीं। में नहीं। में तो मारना हो वो मैं नहीं हूँ मैं तो उससे अलग हूँ तो मैं इसको मारना और मारना हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता एक में ये होता है जरूर इसके अंदर कोई ध्यान है कभी तो यह डरा नहीं और हमको जो है ना पूरी दुनिया का विजेता बनने पर भी खुद प्राप्त नहीं हुआ हम तो अभी परेशानी में ही परेशानी में ही बने रहते हैं कितने देशों को जीत कराए पर हमको सुख शांति नहीं है तभी हम इसको जीता उसे इससे सुखी हो जाएंगे इसकी तो तो संपत्ति लूटी सोचा सुखी हो जाएंगे हमको सुख नहीं मिला तो दूसरे की संपत्ति लूटी इससे उससे भी सुखी नहीं हुई हम तो आसान ढूंढ रहे हैं और इसके पास तो कोफिन के अलावा कोई वस्त्र भी नहीं है ये तो हमसे ज्यादा प्रसन्न है इसको कोई चिंता भी नहीं है डर भी नहीं रहा है तो तो उसको किस राष्ट्र ने उसको बोले वास्तव में हम नहीं है हम तो पूरी दुनिया को जीतने के बाद में तुमसे हार गए हार गए शेना को बोला भाई दूसरी रास्ते चले ऐसा ऐसा है ना मस्ती एक अलग होती है साक्षातकारी की भजन वो बहुत बड़ा आनंद है दुनिया का आनंद उसके सामने रेका जीवी नाम इंद्र को सुख नहीं है चक्रवर्ती महाराजा को भी सुख नहीं है एकांत एक सेवन करने वाले योगी को सुख माना गया है ना योगी का सुख माना गया है तो एकांत एक रह करके भजन करना चाहिए और ये सब अभी तो निवेश जाना चाहिए अभी तो बहुत लोगों में क्यों घूमने जाओ जंगल की तरफ कोई हाथी मिल जाए तो अभी एक दिन हम लोग तो रोज घूमने जाते रहती धाम है दो महात्मा गए एक था एक आपका है तो ना महाराष्ट्र का शरद हाँ वो उधर गया अब हम लोग तो रोज जाते है हाथी रोज मिलते हाथी को दूर से देखा और कहा दोनों ये शरद तो लगा मरी जाएगा यहाँ हमने कहा कुछ डरना नहीं स्वामी जी हमको देख लिया देख लिया क्या कर लेगा हाथी को हाँ हर हालत साल हो गई इनकी दोनों में रोने उस बार कभी नहीं बे उड़ा वो इसी साल की रात हो तो गई देख लिया तो क्या हो गया दोनों सामने की बात तो है तो इसमें इससे तो यहाँ पहाड़ी माताएं है अच्छी हैं वो तो पूरे जंगल में घूमती रहती है किसी से नहीं डरती है सिंह से मुकाबला कर देती हैं वो तो सिंह मुकाबला करती हैं यानी लिया मतलब देखू ज्ञानी होता है शास्त्र ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी है और क्या है अस्मिता इसके दृढ़ है इतिहास होगा शास्त्र ज्ञानी है और वो कोई साधन का भास, साधना का अभ्यास नहीं है यदि इसको गैराग हो मुखुक हो तो अभिनिवेश क्षेत्र होगा अभनिवेश नामक लेगा क्षेत्र होगा ये तो मुमु न हो शास्त्र ज्ञान हो आजकल के जैसे शास्त्र के विद्वान है पढ़ने पढ़ाने वाले तो स्कूल की बात है परोक्ष ज्ञानी है ना और परोक्ष में भी क्या है कि एक कोटियां है ना अलग अलग यदि उसमें तो है अभ्यास है साधना का ध्यान का तो उसमें होगा तो ये कम हो जाएगा और यदि वैसा नहीं है तो शास्त्र ज्ञान होने पर भी समान रहेगा ऐसा अलग अलग आगे देखिएगा जि जि जिसके अंदर यह प्लेस है के साथ न तो दूर हुआ वो राष्ट्रीय कल्याण के लिए बिल्कुल कोई नहीं कर सकता है कोई बलिदान नहीं कर सकता है त्याग नहीं कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है ये बहुत बड़ी बात है आजादियों तो। है ना जो देश के लिए जिन्होंने किया है आजादी के लिए जिन्होंने प्राण दिए वो कैसे उनकी उठाई करता दशमी भी आजकल नहीं कुछ भी नहीं खाद्य संतुष्ट बने रहना दोनों सबसे गए विधान में दोनों गए माया मिली ना वाली बात हो जाती है प्रती ते प्रते प्रते प्रते ते, प्रती ते से क्या लेना है क्लेशों का प्रसन्न चल रहा है तो ते से लेना है क्या क्लेश अभिनिवेश पर्यत जो अभिद्या से लेकर अभिवेश पर्यत जिन क्लेशों का प्रसारण हुआ है उनको से लेना है ये सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थ भाष्य में किया है ते भाष्य में पंच क्ले किया है और से किया है कलफा, आहा, है ना जले हुए बीज के समान क्लेश जले हुए बीज के समान किससे होते हैं विवेक किसके ऐसा लगाएंगे की यहाँ पर ये सूक्ष्मीज कल दग्ध बीज कल कैसे होंगे वो समाधि के द्वारा तो अर्थ हो जाएगा दग्ध बीज के समान हुए क्लेश प्रतिप्रतिप्रसो के द्वारा निवृत्त करने योग्य है प्रति के द्वारा है ध्यान देंगे संप्रज्ञा समाधि के द्वारा क्या होता है आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है उससे क्या होता है क्लेश सभी दग्ध हो जाते हैं ज्ञान आदमी ही सर्व क्रमान धर्म सात तो सभी कर्म कैसे हो गए दग्ध बीज हो गए अब दग्ध बीज हो गए ना अब उसका बंधन तो समाप्त हो गया अब जो उसका चित्त की जो आत्माकार वृत्ति है जो विवेक रूप वृत्ति है वो भी क्या है शत्रुगुण का कार्य है ना तो शत्रु की वृत्ति को भी क्या है लय करना चाहेगा चित्त का भी वो लय करना चाहेगा तो लय के द्वारा वो निवृत्त करने योग्य है को तो दग्ध बीज जले हुए बीज के समान ये फल दे पाएंगे फल नहीं दे पाएंगे लेकिन वो लय ले करिए कृतार्थ होने का कोई प्रयोजन नहीं है नई भी लय करे तो भी कोई बंधन नहीं है उसको जान लेंगे तो इसका क्या अर्थ हो गया जले हुए बीच के समान हुए क्ले से चित्त के लय के द्वारा निर्देश करने योग्य है चित्त के लय के द्वारा निवृत्त करने योग्य है समान ये चित्त में तो वो भी चित्त के लय के द्वारा निवृत्त करने योग्य है भाग्य देखेंगे सूत्र में आए हुए से कार और सूक्ष्म का अर्थ है और ये लगाने के लिए ये ये बताते हैं योगिना योगिना कार्य किया है चेतसी प्रलीने सह तेन एवं अस्तम गति अब देखेंगे जले हुए बीज के समान हुए पंच कले से योगी के योगिना चरिता दिखा रहे हैं ना योगी के कृतार्थ होने पर योगी के कृतार्थ होने पर या ऐसा लगा देंगे योगी का कृतार्थित अव्यक्त में लीन होने पर अव्यक्त में कौन लीन होगा हो हाँ योगी का कृतार्थ चित्त अव्यक्त में लीन होने पर तेन सह एवं अस्तम गचन थी तेन का क्या अर्थ है चित्त तो चित्त के साथ ही लीन हो जाते हैं। चित्त तो के साथ चित्त के साथ कौन लीन हो जाता है क्लियर ध्यान चित्तकार से अंतरकरण है ना तो अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है एकादश इंद्री में जो एक ग्यावी इंद्री क्या है आपका चित्त तो चित्त की उत्पत्ति किससे होती है अहंकार से तो जब चित्त का अव्यक्त में लय कहा जाए तो मतलब चित्त का अहंकार में लें और अहंकार का अव्यक्त में लें चित्त का अहंकार में लय और अहंकार का मतलब चित्त का अहंकार के द्वारा अव्यक्त में ले ये तो मतलब है पहले भी ऐसा आया था चित्त का अव्यक्त में लें तो चित्त का अध्यक्ष में लय का मतलब है अहंकार के द्वारा अध्यक्ष में ले हम देखेंगे तो गच्छंती अस्तम गच्छंती अस्त अस्त हो जाते हैं या लीन हो जाते हैं है ना हस्त हो जाते हैं लीन हो जाते हैं कौन लीन हो जाते हैं आ, जले हुए बीच के समान हुए क्लेश योगी का कृतारित कौन से तो क्लेस लीन हो जाते हैं जो दग्ध बीज के समान है और जो दग्ध बीज के समान नहीं है उनके लिए आज क्या करना है तो आगे बताते हैं दग्ध बीज होंगे संप्रज्ञात के द्वारा विवेक के द्वारा ऐसा स्थित नाम तू बीज भागव गो है ना सूत्रों में किसके किसके हैं योग सूत्र का वैशे का और न्याय का तीन के भाषियों को अर्धभाष प्राचीन है ना वो और जिसने कि जिसमें उसमें क्या उन्हें साधन का प्रतिपादन में सबसे प्राचीन भी है वैशे भाषा प्रशस्तता अब देखेंगे बीज भावोपगता नाम का अर्थ है बीज रूपता को प्राप्त हुए बीज रूपता को प्राप्त हुए स्थित नाम का अर्थ है स्थित कलेषो का अच्छा ठीक है किंतु बीज रूपता को प्राप्त हुए बीज भावोपगता नाम का अर्थ बीज रूपता को प्राप्त पर बीज भाव का अर्थ किया है भाष्यकार ने आगे यहां पर तनु भाव आगे आएगा ठीक है तो इसका हो जाएगा तनु रूपता को प्राप्त किंतु तनु रूपता को प्राप्त विद्यमान क्लेसों का इसका नाम विद्यमान किंतु तनु को प्राप्त रूप कलेसों का क्या मतलब हुआ जो दग नहीं हुए बल्कि तनु तनुल्के तनु का क्या है हल्के तनु का क्या है हल्के आगे ध्यान देंगे ये देखो ध्यान ध्यान है ध्यान है यहाँ तद वृत्तहा यहाँ पर शेसाम वृत्त यहाँ सदवृत यहाँ यहाँ तेसाम सत्य पुरुष में सबसे क्या लिया जाता था तेसे क्लेशा तो यहाँ भी सबसे क्लेशा लेना है सद वृत्तया का अर्थ ना क्लेशा नाम वृत्या तेसाम क्लेशा नाम वृत्या क्लेशों की वे वृत्तिया कौन जो भीज भाव मतलब तनु तनु रूपता को प्राप्त तनु का हाँ बीज भाव कर्च किया छीण हुई वृत्तियाँ छीण किस ऐसी होगी क्रिया योग के अनुष्ठान से तो इसका अर्थ हो जाएगा क्लेशा नाम वृत्तिया क्लेशों की छीण क्लेशों की तनु वृत्तियाँ क्लेशों की छीण हुई वृत्तियाँ ध्यान के द्वारा ही है ध्यान के द्वारा ध्यान लेंगे ध्यान की ही एक उन्नत अवस्था समाधि है ध्यान की उन्नत अवस्था क्या है तो यहाँ ध्यान ऐसी प्रसंगानुसार लेना है संपर्क समाधि आगे प्रसठान आएगा भाषण में शब्द ऐसा लगाएंगे क्लेशों की वृत्तियाँ कौन अभिज्ञाधी क्लेशों की क्लेशों की छीण हुई वृत्तियाँ संप्रज्ञा समाधि के द्वारा निवृत्त करने योग्य है। हैं संप्रज्ञा समाधि के द्वारा निवृत्त करने योग्य हैं संप्रज्ञा समाधि के द्वारा ही हैं अब देखो भाक्य के सारे सूत्रा से देखेंगे दे यहाँ पर स्तर वृत्तिया कर्ज किया है क्लेसा नाम या वृत्तया किसकी वृत्तियां क्लेशों की जो वृत्तियाँ तो कैसी वृत्तियाँ स्थूल आदि बीच और दूसरी कैसी तो अब ध्यान देंगे, अब ये पंक्ति लगाएंगे क्लेशों की वे क्लेशों की हुए स्थूल वृत्तियाँ क्लेशों की हुए स्थूल वृत्तियाँ कौन सी स्थूल वृत्तियाँ जो क्रिया योग के अनुष्ठान से तमुकृत सत्या करते हैं की छीण किए जाने पर छीण किए जाने पर है ना क्लेसो की क्ले नाम यह स्थूलावृत्तियाँ क्लेशों की वो फूल स्थूल वृत्तियाँ क्लेशों की क्या कहेंगे क्लेशों की जो फूल वृत्तियाँ क्लेशों की जो वे क्रिया योग के द्वारा छीन किए जाने पर प्रसंख्यान नामक समाधि के द्वारा ही है ध्यान कहते समाधि प्रसंख्यान ध्यान क्या है हाँ वही संप्रज्ञा समाधि है ना कि प्रसंख्यान नामक समाधि के द्वारा है लग जाएगा तो कौन सी वृत्ति जो कि हां की अनुकृत हाँ, है अब ध्यान देना यावत सूक्ष्मी कृता यावत सूक्ष्मी कृता करता है यावत दग्ध बीज कल्पाह यावत सूक्ष्मी कृता का क्या था यावत दग्ध बीज कि जब तक के जले हुए बीज के समान जब तक जले हुए बीज के समान हो जाएं यावत कर जब तक मतलब जब तक जले हुए बीज के समान हो जाए तब तक समाधि का अभ्यास करना चाहिए प्रसंख्यान करना चाहिए लग जब तक जले हुए बीच के समान हो जाए या जोड़ देना ये तब तक प्रसंख्यान समाधि करनी चाहिए अच्छा जी तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये कौन सी ये प्रसंख्यान नामक समाधि से कौन सी वृत्तियाँ है, है? स्कूल वृत्तियाँ स्कूल वृत्तियाँ कैसी होने पर क्रिया योग के अनुष्ठान से समूह होने पर तो यहाँ पर तमुकृता है ना इसलिए जो तो ऊपर जो तो औतर्णिका में बीज भाव है तो बीज भाव उपगता नाम बीज भाव से क्या लेंगे यहाँ तमु कृत लेंगे अब वो थोड़ा निकालेंगे प्रसंग जहाँ पर ये प्रसुप्त आया था ना वृक्ष प्रसुप्त उप कहाँ पर था हाँ वो निकालिए थोड़ा उससे मिलाइए यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर तो प्रसुक्ति को क्या बताया था चेतमार्थ प्रतिष्ठा नाम बीज भावुक है से मात पर स्थितों को बीज रूपता ही प्राप्ति यही था ना तो ये बीज रूपता कब होती है तनुकृत होने के बाद क्योंकि पहले क्या था यहाँ पर प्रसुक्ति और इसके बाद क्या था तनु आ, तनु तनु उदार तो बहुत प्रकट वृद्धि है विचिन टूट टूट कर वाली है तनु क्या है कि ये जो है हल्की हो, जा, हो जाए और मतलब संसार रूप से पड़ी रहे और यहाँ पर जो बीज भाव आया है वो तनु लिए के लिए आया है अभी किसके लिए आया है इतना ही बताना था चलो अब बताते हैं यथा अच्छा यथा और जिस प्रकार है? अच्छा एक पांचवी अवस्था भी बताई है ना दर्ज बीज वाली वहाँ है पांचवी भी बताई है वहाँ ध्यान देंगे अच्छा यथा और जैसे वस्त्रों का स्थल मल सूर में निकाला जाता है लगेगा जैसे वस्त्रों का स्थूल मल सूर्य में हटाया जाता है जो अच्छा और जो ज्यादा गहरे होते हैं ना उनको बाद में साबुन के द्वारा मिट्टी के तेल नीमू के द्वारा हटाते हैं ना, नही बताते हैं जैसे वस्त्रों का स्थूल मल सूर्य में हटाया जाता है पश्चात सूक्ष्म कर सूक्ष्म मला और बाद में सूक्ष्म मल सूक्ष्म क्या है सूक्ष्म है यत्नेन उपायन क्या क्या है ना और बाद में सूक्ष्म मल यत्ने उपायन यत्न और उपाय के द्वारा हटाया जाता है यत्न कर्ज करेंगे अधिकेन प्रक्षाने में यनेन का क्या है अधिक प्रक्षालन के द्वारा अधिक धोने के द्वारा उपायन कर अन्य उपाय साबुन नीम्बू मिट्टी तेल है ना अधिक प्रक्षा के द्वारा और साबुन आदि के द्वारा हटाया जाता दुण है तो बताइए स्थूल मल निकालने में अधिक श्रम होगा सूक्ष्म मल निकालने में अब वही देखिए अब साधना पक्ष देखना तथा नाम स्वर्प्रतपक्ष उसी प्रकार क्लेशों की स्थूल वृत्तियां क्लेशों की हां जो स्थूल वृत्तियां है ना स्थूल वृत्तियां तो सामान्य रूप से सबके अंदर है क्लेशों की स्थूल वृत्तियाँ स्वर्प्रतिक्षा करते हैं की स्वर्प की अपेक्षा करने वाली स्वर्प की प्रतिकार का क्या बताएंगे? क्लेशों की स्थूल वृत्तियाँ स्वर्प्रतिकार की अपेक्षा करने वाली हैं मतलब स्वर्पाधन की अपेक्षा करने वाली हैं mm. तो स्वर्पाधन कौन है वो क्रिया योग स्वर्प साधन कौन है उसको स्वर्ग माना लिया है क्यों आसानी से हो सकता है और समाधि आसानी से हो पाएगी mm. तो उसको स्वर्प साधन नहीं था बात है ईश्वरी तथा कथ उसी प्रकार क्लेशा नाम स्थूलावृत्तियां क्लेशों की स्थूलवृत्तियाँ स्वल्प प्रत्यक्षा करते हैं सामान्य साधन के द्वारा निवृत करने योग्य है करते हैं सामान्य साधन के द्वारा निवृत करने योग्य है सामान्य साधन क्या है क्या क्रिया योग क्रिया योग क्या बताया समाप्त हाँ तपहध्या तप तप तो चाहिए जीवन में तप के बिना कुछ बताए नपस्थ हाँ जिसके जीवन में तप नहीं है उसको योग सिद्ध नहीं।, नहीं होता है तप चाहिए चाहिए तब बहुत जरूरी आगे फिर तब के बारे में आएगा आ, जो लोग ओंकारेश्वर में स्वामी रामानंदी थे उनसे किसी महात्मा ने कहा कि आपके यहाँ भोजन तो मिलता है तो दोपहर में शाम को सुबह नाश्ता नहीं मिलता बाल नहीं मिलता तो घर को छोड़ दिया तो तुमने क्यों साधु बन गया तुमको इतना भी सहन नहीं है कुछ साधु बन लो बकरी जैसा मुंह चलना जो है साधक का लक्षण नहीं है शास्त्रानुसार गृहस्थ को भी दो बार भोजन की आज्ञा दी गई अग्निहोत्र के समान को भी तो साधक को सोच कितने बार भोजन चाहिए इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जीव मनुष्य शरीर नहीं है इसकी इच्छा है। समय का भोजन करो दो बार गृहस्थ लिए धन शास्त्र आज्ञा देते ज्यादा नहीं, नहीं अब साधक को कितना होगा नियंत्रण तो जाइए तो का क्या अर्थ है कि जैसे क्लेशों की स्वर्पुर की अपेक्षा करने वाली है मतलब क्लेसों की स्कूल वृत्तियाँ स्वल्प पुरस्कार की अपेक्षा करने वाली है मतलब अपनी निवृत्ति के लिए स्वल्प साधन की अपेक्षा करने वाली है अपनी निवृत्ति के लिए हाँ साधन की अपेक्षा करने वाली है सूक्ष्म किंतु तू सूक्षा का क्या है तू क्ले नाम सूक्ष्म किंतु क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियाँ अधिक प्रतिकार की अपेक्षा करने वाली है महाप्रप्छा है ना किन्तु क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियाँ अत्यंत प्रतिकार की अपेक्षा करने वाली है अत्यंत प्रतिकार की अपेक्षा करने वाली तो अत्यंत प्रतिकार किसके द्वारा होगा समाधि के द्वारा होगा तो बताइए इसके अनुसार समाधि सहज है की वो क्रिया योग सहज है या या या या। तो क्रिया योग के द्वारा जब वृत्तियाँ कमी हो जाएंगी ना तब ये नहीं सोचना कि अभी भी जो है लड्डू मिल गया हमको फिर जो है फिर भी बहुत साधना करनी है बहुत बहुत साधना करने से कहीं मुक्त होता है ये जड़ व्रत वगैरह का सब पढ़ कर, कर देखो ना कितना कितना अभ्यास करते हैं जो युद्ध के मैदान में नहीं गया है उसको मालूम है सत्रों की मार कैसी होती है तो जो साधन किया ही नहीं है केवल कोठी पलटता रहता है वो बोलता है कुछ नहीं मुफ्त हो जाता है कोठी पलटर से राजिंदगी वो बोलता है कि हो गया मुस्तु तो कुछ नहीं है हो गया तो मत से मुफ्त वही लोग बोलता है जो तो साधना नहीं किया है जो करता है वही पता चलता है खेती साधना करके देखे को तो पता चल जाएगा बोल चल जाए है ना भगवत कृपा से सब सहज हो जाता है बस समय लगता करना पड़ता है जी है ये महाकृत कक्षा आश्रं रहे हैं ना पढ़ाने वाले बोलते हैं तो कुछ नहीं होता ऐसी मुख्य तो इसी आप है ही आपसे है क्या ऐसा सब मुझे नहीं तो है आप क्यों करते हैं लोग कोई उत्तर नहीं रहेगा सब तो ये क्या छी बातें है अज्ञानी नीन अवृत अज्ञान बोलता रहता है अभी देखेंगे मुक्त है ही आत्मा तो मुक्त है ही लेकिन जो जो कर्म संस्कार उसके हो गए हैं अविद्या हो गई है वो इसी हो रही थोड़ा उनको मानता है तो उसके लिए प्रतिकार करना ही पड़ेगा आगे लिखेंगे चले ये और है क्लेश मूल क्लेश कर्म आश्रो दृष्टादृष्ट जन्मो वेदनी से मूलक हाँ। कर्म संस्कार कर्माशय से अर्थ होता है कर्म संस्कार <Ja> <जबिए> वैसे आशय का होता है संस्कार समूह है ना <todhyfe> संस्कार से पूर्ण पूर्ण पाप रूप दोनों संस्कार लेना है पूर्ण या पूर्ण रूप कर्म संस्कार यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो पूर्ण रूप कर्म संस्कार होगा बुरे कर्म करेंगे तो पाप रूप कर्म संस्कार होगा तो ध्यान देंगे कर्मास कर्म संस्कार और कर्म संस्कार कैसा पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार यह क्लेश मूलक है पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार कैसा है क्लेश मूलक है कहने का मतलब यह है कि क्लेश के होने पर जो अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं तो क्या होता है कर्म संस्कार होता है क्लेश के होने पर जो अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं तो क्या होता है कर्म संस्कार और कर्म संस्कार के अनुसार क्या है कि वो फल मिलता है कर्म संस्कार से क्या मिलता है फल का जनक कौन है कर्म संस्कार और कर्म संस्कार कब होता है क्लेश के रहते कर्म करने पर क्लेश के रहते कर्म करने पर क्या होगा कर्म संस्कार और कर्म संस्कार फल मिलेगा फल क्या मिलेगा आपको नया जन्म होगा सुख दुख होगा यही तो फल होगा अब ध्यान दे रहे जिसका क्लेश निवृत हो गया है जिसके क्लेश जिसके क्लेश दग्ध भी हो गए हैं ऐसे योगी के द्वारा प्रारब्धा प्रसार प्रारब्धानुसार जो कर्म होते हैं प्रारब्धानुसार जिस योगी के क्लेश कैसे हैं भी हो गए हैं तो प्रारब्धानुसार उस योगी के द्वारा जो कर्म होते हैं उनसे कर्म संस्कार बनता है उनसे कर्म संस्कार बनते हैं नित पद तो क्लेश के होने पर ही कर्म करने पर कर्म संस्कार होते हैं जिसके क्लेश निद्रित हो गए हैं, हैं ऐसे योगी के कर्म जो संस्कार को उत्पन्न तो नहीं करते हैं तो ध्यान देंगे क्लेश मूलकुर्ण रूप कर्म संस्कार दृष्ट जन्म वेदनिया अदृष्ट जन्म वेदनिया दृष्ट जन्म करते वर्तमान जन्म वेदनिया करते अनुभाव की वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य होते हैं और आगामी जन्म में अनुभव करने योग्य होते हैं कौन कर्म संस्कार कर्म संस्कार वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य होते हैं और आगामी जन्म में अनुभव करने योग्य होते हैं वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य होते हैं कौन कर्म संस्कार पंक्ति लगाइए क्लेश मूलक कर्म संस्कार वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य और आगामी जन्म में अनुभव करने योग्य होते हैं आप बताइए कर्म संस्कार का अनुभव किया जाएगा कि कर्म संस्कार से कर होने वाले फल का अनुभव किया जाएगा शुभ का संस्कार के अनुसार फल का अनुभव किया जाएगा इसे सूचना ऐसी ऐसा लगाइए क्लेश मूलक कर्म संस्कार से जन्म फल दक्षिणा करके लगा लेंगे क्लेश मूलक कर्म संस्कार से जन्म फल वर्तमान जन्म में अनुभव और आगामी जन्म में अनुभव होता है मूल कर्म संस्कार से होने वाला फल वर्तमान जन्म में अनुभव्य और आगामी जन्म में अनुभव होता है कि वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य और अगले जन्म में अनुभव करने योग्य ठीक है अधिकांशता जो है ना सुबह शुभ कर्मो का फल अगले जन्म में मिलता है प्राय आप खेती करो नौकरी करो तो उसका फल तो यही मिल जाएगा लेकिन जो ऐसे जो कर्म है ना कौन जो धर्माधर्म फल लेने वाले जो पूर्ण अपूर्ण को करने वाले जो कर्म है उनका तो अगले जन्मता है से कर्माशया आया है ना तो कर्मास करते पाप पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार काम लोभ क्रोध क्या काम लोभ मोह क्रोध तसवा काम लोभ मोह और क्रोध जन्म होते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए जब काम भावना लोभ भावना मोह भावना और क्रोध भावना होगी उस समय आप क्या करेंगे अच्छे बुरे कर्म करेंगे तो उनसे संस्कार होंगे उनसे क्या होंगे हाँ तो अब संस्कार से क्यों होंगे कर्मों से तो ये जो ये देखना हुआ थी का यथाश्रत अच्छा। से तो ऐसा है कि पुण्या पूर्ण रूप कर्म संस्कार काम लोभ मोह और क्रोध से जन्म होते हैं लेकिन इसका ठीक से अर्थ एक बार और लगाओ कुछ जोड़ करके पुण्या पूर्ण रूप कर्म संस्कार काम लोभ मोह और क्रोध भावना के होने पर क्रोध भावना के होने पर किए गए कर्मों से जन्म होते हैं ये ठीक हो जाएगा लक्षणों से लगाएंगे क्या जन्म कौन होते हैं पूर्णिया पूर्ण रूप कर्म संस्कार काम लोभ मोह और क्रोध भावना के होने पर कर्मों से जन्म होते हैं जन्म किसके होने पर काम लोभ मोह और क्रोध के होने पर किससे जन्म होते हैं कर्मों से जन्म होते हैं यहाँ पर ये जो ऐसा लगाना पड़ेगा लक्षण से इनके होने पर कर्मों से जन्म होंगे क्या जन्म होंगे पूर्ण पूर्ण रूप कर्म संस्कार जन्म किससे होंगे कर्मो से और किसके होने पर हाँ और जो योगी है ना दंड भी उसमें काम भावना लोक भावना मोह भावना क्रोध भावना कुछ है नहीं। तो उसके कर्मों ऐसी संस्कार नहीं होते हैं ये जो सूत्र में था ना क्लेश मूला हाँ क्लेश मूल है तो क्लेश की जगह क्लेश अविद्यापिता राग क्लेश है ना तो वहाँ पर क्लेश की जगह इन्होंने काम लोग मोह क्रोध कर दिया इन्होंने क्यूँकी ये भी अवान्त क्लेश यदि क्या ये अवानतर क्लेश की परिभाषा में लोभ आ गया था ना कि सुख का अनुभव करने पर फिर उसका का लोभ होना क्या है है, है? तो ये सब क्लेश के ही अमांतर भेद है ये इसलिए ऐसा कर दिया है तो क्या ठीक अर्थ होगा पूर्ण अपूर्ण रूप कर्म संस्कार काम भावना लोभ भावना मोह भावना और क्रोध भावना के होने पर कर्मो से जन्म जन्म होते हैं कर्मो से उत्पन्न होते हैं जन्म वेदन क्या अदृश्य जन्म वेदनिया क्या यहाँ से क्या लेना है वो कर्म संस्कार पर अच्छा रहेगा कर्म संस्कार जन फल है ना कर्म संस्कार जन फल वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य और आगामी जन्म में या भविष्य भौयुष, भौयुष्य, भविष्य भविष्य जन्म में अनुभव करने योग्य होता है तत्र कार जन्मे दो प्रकार के कर्म संस्कारों में तीव्र संवेदन कर तीव्र भावना के साथ तीव्र हाँ तीव्र भावना के साथ या तीव्र भावना के होने आरोप जब ध्यान करने पर किसी का भाव बहुत तीव्र रहता है बहुत श्रद्धा होती है भाव का बहुत फल है तीव्र भावना के होने पर तीव्र संवेदन का तीव्र तीव्र भावना भावना या के होने पर मंत्र तप और समाधि समाधि भी निर्वर्तिता मंत्र तप और समाधि के द्वारा प्राप्त मंत्र किसके किसके द्वारा प्राप्त है मंत्र के द्वारा तप के द्वारा और समाधि के द्वारा प्राप्त क्या प्राप्त तो आगे देखें देखेंगे वाक्य समाप्ति में पूर्ण कर्मा से लिखा है ना इनसे क्या प्राप्त पूर्ण कर्म का संस्कार पूर्ण कर्म का संस्कार किसके द्वारा प्राप्त मंत्र से और समाधि के द्वारा प्राप्त मंत्र का मंत्र जब मंत्र का अर्थ है मंत्र जप जब से जब्त से और समाधि के द्वारा प्राप्त क्या प्राप्त पूर्ण कर्म का और ध्यान देंगे वाहर देवता मारती महन भावान आराध्यनाथ यहाँ वाह लिखा है ना वा मतलब अथवा आराधना आराधना किसकी ईश्वर की आराधना देवता की आराधना मार्षियों की आराधना तथा अन्य तपस्वी महापुरुषों की आराधना महा मानुभाव है ना लग गया मतलब ईश्वर की आराधना देवता की आराधना मारसी की आराधना और अन्य महापुरुषों की आराधना से आराधना से सेवा से है ना ईश्वर देवता मारसी और अन्य महापुरुषों की सेवा से परमिस्पन्ना हाँ वहाँ निर्वर्किता का जो अर्थ था हुए यहाँ पर अर्थ है परमिस्पन्ना का क्या अर्थ है प्राप्त क्या प्राप्त है कर्म संस्कार है, है ना परन्ना यह प्राप्त जो पूर्ण कर्म का संस्कार सह श्रद्धा परिपक्षित है वह फल देता है वह हाँ जल्दी फल दे देगा है ना जिसे तीव्र यहाँ पर एक विशेषण लगाया तीव्र संवेद्र भावना के साथ किया जाए वो किसकी मारकंडेह की मृत्यु आई थी ना तो तीव्र भावना के साथ उसने महामृत जब किया भाव भी उसका बहुत प्रबल था तो उसको तुरंत उस समय है तो फिर तुरंत जंग वेद हो जाता है लग जा? ले ले आगे ध्यान देंगे तथा कर् पूर्ण कर्म संस्कार है ना अब पाप कर्म संस्कार की बात बताते हैं अच्छा देखिए तथा तीव्र क्लेश तीव्र क्लेश के साथ तीव्र यही क्या है काम भावना लोक भावना क्रोध भावना तीव्र क्लेश के साथ है कृपणे करते हैं कृपणेश डरा हुआ और व्याधित करते रोगी और कृपण का अर्थ यहाँ पर है जिस दूसरे कभी कभी किसी दुखी को देख कर से क्या है की तरफ आ जाता है अत्यंत दया आ जाती है उसको यहाँ कृपण कहा गया है तरस समझते हिंदी के तरस खाने योग्य है तीव्र क्लेश के साथ डरे हुए भयभीत रोगी और तरस खाने योग्य प्राणी के प्रति तरस खाने योग्य प्राणी के प्रति अब कुछ दूर तो लिखा है इनके प्रति किया गया पुनः पुनः सुना पुनः किसके प्रति भयभीत के प्रति रोगी के प्रति और तरस खाने योग्य मतलब अत्यंत दुखी प्राणी के प्रति ये मतलब है किया गया पुनः पुनः वी असुभ ग अथवा विश्वास करने वाले मनुष्य के प्रति किया गया पुनः पुनः आकार जो विश्वास करता है ना उसका बार बार आप करें तो बार बार अनिष्ट करेंगे तो आप उसके फल उसका मिल जाएगा है ना तो अब एक क्या विश्वास करने वाले के प्रति किया गया पुनः पुनः पुनःकार और क्या हुआ महान भावेशु वपस्वी महान भावेश कर सकते हैं कोई बात नहीं अथवा तपस्वी महापुरुषों के प्रति किया गया पुनः पुनः आकार सुना सुना फिर लिखा सा पाप कर्माशया अपी क्या पा, साप कर्माशया अभी और वह पाप कर्म का संस्कार भी वहाँ अपकार आया है ना और यहाँ पाप कर्माशया है तो यहाँ पर या और सा एक मुखता है नहीं है ना तो यहाँ पर सह इसमें ऐहसा कर लेंगे की वह अपकार जन व पाप कर्म का संस्कार ऐसा लगा लेंगे क्या अपीघ भी फल देता है ठीक भी हाँ शीघ्र फल देता है पंक्ति लगेगी किसके प्रति किया गया आपकार दयभ के प्रति रोगी के प्रति और अत्यंत दुखी कहानी के प्रति किया गया पुनः पुनः शीघ्र फल देता है और किसके प्रति जिस करने वाले के प्रति या सपस्वी महापुरुष के प्रति सपस्वी के आपका अपमान आप, आप कर देना बहुत जल्दी फल हो जाता है बहुत जल्दी बहुत भारी संकट आ जाता है वो तो शीघ्र ही फल देता है तो से जन्म पाप कर्म का संस्कार शीघ्र ही फल देता है इसके उदाहरण देते हैं जैसे कि ये भगवान महाशंकर के मंदिर में नंदी होते हैं ना, तो उन्होंने बहुत आराधना की वो पहले मनुष्य थे और भगवान की बहुत आराधना की भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको अपना पार्षद बना लिया अपना वाहन बना लिया बहुत तो ऐसा भगवान जी ऐसा ये यथा नंदी को नंदी सोरा कुमारा जैसे कुमार नंदी पर वीरोकल्प से कहीं भी चले जाते भगवान नंदी पर आरूढ़ होकर नंदी की गति अभ्यास है जहाँ भगवान सोचेंगे वही संघ देवता है यथा कुमारानंदीश्वरा जैसे कुमार नंदीश्वर मनुष्य परिणामों में छोड़कर मनुष्य मनुष्य शरीर को छोड़कर देव परिणता कर गयी जैसे कुमार नंदीश्वर मनुष्य शरीर को छोड़कर देव शरीर से युक्त हो गए यह समझ लेना ये क्या है पुण्य कर्म का संस्कार शीघ्र फल दिया है आता ऐसा शास्त्रों में अत्युत्र पूर्ण पापाना यही फलम श्रुति अतिब्र पूर्ण पापा नाम यही फल हम सूचे अत्यंत उन्ण का यहाँ फल मिलता है और अत्यंत उग्र पाप का यहाँ फल मिलता है दे थे थे थे जाना है हाँ? हाँ? कर रहे हैं। अच्छा। वैसे देवताओं का इंद्र नहुष भी नहुष क्या था? इंद्र नहुष को एक बार इंद्र पद की प्राप्ति हो गयी थी है ना तो उन्होंने क्या किया ऋषियों ऋषियों को क्या करेंगे हाँ ऋषियों को पालक में ढुलाया और अच्छा हाँ तो ऋषियों तो मतलब पालकी ऋषियों से डुलाई और उस पर वो पालकी पर बैठ गए और शीघ्र चलने के लिए कहा ऋषियों का अभ्यास नहीं करती शीघ्र चलने का ऋषियों तो का अपमान कर दिया उन्होंने ऋषियों का अपमान कर दिया ऋष्मे क्या कहा जाओ उस तत्व तो तो बन जाओ उस तत्व बन गए थे तो इसे गया जो अकार पूछना होगा जो भी रोशनो में ध्यान नहीं है ये पार्टी से सोच कर बताना कौन था वो उसी प्रकार देवताओं का इंद्र महुस भी स्वकम थे अपने देव शरीर को छोड़कर अपने या अपने देव शरीर को छोड़कर शरीर, शरीर से युक्त हो गए कौन सर ऐसी सर्व शरीर से युक्त हो गए तो ऐसा महापुरुषों का अपमान बहुत जल्दी खड़ लेता है उसमें कोई संदेही नहीं, नहीं है तो साधक से बचना चाहिए तत्र नारका नाम शीर्ष जन्म वेदनिया कर्मास उनमें ये जो उन तत्प्रकार दो कर्म संस्कारों में नरका नाम करते हैं नरकी प्राणियों का वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य कर्म संस्कार नहीं होता है हम वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य कर्म संस्कार नहीं होता है मतलब वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य कर्म संस्कार ऐसी जन्म फल नहीं होता है क्यूँकी नरक के बाद फिर कोई उनको शरीर मिलेगा की नहीं मिलेगा है ना तो जो जिन मतलब ये है ना कि पृथ्वी लोक पर जितनी योनियां हैं, तो पृथ्वी लोक पर जिस किसी भी प्रकार जिन कर्मों का फल नहीं भोगा जा सकता है ऐसे जो अत्यंत उग्र पाप कर्म किए हैं जिनका इस लोक में किसी भी प्रकार फल नहीं भोगा जा सकता है ऐसे भयानक पाप कर्म के फल का भोग कहाँ होता है नरक में बाकी जो कर्म शेष बचेंगे उनके लिए फिर दूसरे तरीके होगी नर्क लोग बहुत बड़े होते हैं नारकी प्राणियों का दिस जन्म वेदनी कर्मा से नहीं होता है नाम की दग्ध क्लेशा नाम दग कले वाले योगियों को भी अदृश्य जन्मवेदनी कर्म संस्कार नहीं होता है मतलब भविष्य जन्म में भोगने योग्य कर्म संस्कार नहीं होता है तो मतलब क्या योगी का कोई जन्म होगा नहीं होगा तो ये बता रहे हैं कि कोई कर्म संस्कार वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य है कोई आगामी जन्म में कर्म संस्कार अनुभव करने योग्य है मतलब कर्म संस्कार जन्म फल अनुभव करने योग्य है ऐसा है समय में तो ये दो प्रकार का हुआ जन्म जन्मवेदनी और अध्यक्ष जन्मेदनी दो प्रकार के कर्म संस्कार हुए और इसमें बहुत अच्छी बातें योग सूत्र में आती है हाँ धर्मशास्त्र को भी इस सारे समझ सकते हैं अध्यात्म को भी समझ सकते हैं दोनों की ये अच्छा है तो आर्स है ना आर्सियों की भाषा बहुत अच्छी होती थी, कभी थी। वो कभी असत्य नहीं बोलते थी उसके हर ही वर्णन करते हैं ये ओम पूर्ण मदह